C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रे का रंगोली रंगोली, रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम नई सहस्त्राब्दी का आगमन बात है वीणा के पिता रामेश्वर प्रसाद जी घर के आंगन में समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि तभी वीणा अपने मित्रों के साथ आई और बोली BABU-ji! <laughs> <Chacha ji. laughs> BABU-ji! Abre, Bina! Aó, bita, aó! A, chacha-ji, namaste! A, <laughs> namaste, namaste! A, akhir, idar, idar bàtou. Jee, jee, ja, chacha-ji. Suresh, tu idar bàtou? Jee, a, bina, tu m... A, <laughs> ur <laughs> m'ai bèchthati ho hu apne p'yaré, p'yaré BABU-ji ke b'ilkul paas. A, kia bàt hai? A, BABU-ji ki bàri prasunça, ki जारी है क्यों ये जेब खर्च बढ़वाना है क्या जेब खर्च नहीं बढ़वाना बल्कि आपकी जेब हल्की करनी है क्या बोल रहा है भाई मैं समझा नहीं बापूजी ये तो आप जानते ही हैं कि सन 1999 अब समाप्त हो रहा है हूं जानता हूं फिर हम लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं जी हां और उसके लिए हम करना चाहते हैं एक समारोह जिसके लिए हम चंदा जमा कर रहे हैं और शुरुआत आज आपसे हो रही है आ, तो, <laughs> तो नए साल के जश्न की तैयारी है जी हां चाचा जी नए साल के जश्न की तैयारी यानी कि 21वीं 21 सदी, सदी के आगमन की, की तैयारी <laughs> और चाचा जी 21वीं सदी शुरू हो रही है 1 जनवरी सन 2000 से अरे भाई 21वीं सदी 1 जनवरी सन 2000 को शुरू नहीं हो रही है तो कब शुरू हो रही है 21वीं सदी 21वीं सदी शुरू होगी 1 जनवरी सन 2001 से क्या जा? और इसी दिन शुरू होगी नई सहस्राब्दि हम्म सहस्राब्दी समस्या हो ना जी चाचा जी सहस्राब्दी यानी मिलेनियम यानी सन 2000 के बाद तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत होगी उसी को नए मिलेनियम की शुरुआत कहा जा रहा है क्यों बाबूजी हां बेटा बिल्कुल ठीक कहा तुमने लेकिन चाचा जी हु? आप तो कह रहे थे कि नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी 1 जनवरी सन 2001 से हम्म मगर वो कैसे वो कैसे का भी जवाब देता हूं पहले ये बताओ आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल में लाते हैं वो कौन सा है ग्रेगोरियन कैलेंडर जी हां ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहा जाता है बताओ ये कब से प्रचलन में है जहां तक मैंने पढ़ा है चाचा जी प्राचीन रोम के 13वें पोप ग्रिगरी ने सन 1582 में हां 1582 में इस कैलेंडर की रचना की हां सच है लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि सन 1582 से पहले कैलेंडर था ही नहीं नहीं बाबूजी कैलेंडर तो था मैंने पढ़ा है हां जूलियन कैलेंडर हां ठीक कहा जूलियन कैलेंडर दरअसल जूलियन कैलेंडर में दोष था इसलिए इसलिए क्या बाबूजी इसलिए 16 शताब्दी में पोप और कुछ वैज्ञानिकों की समिति मिलकर इस दोष को ठीक करते हुए एक नए कैलेंडर का निर्माण किया जिसे आज तक हम प्रयोग में लाते हैं अच्छा बाबूजी अभी तक आपने यह नहीं बताया कि कैसे 1 जनवरी सन 2001 से नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी हां चाचा जी <laughs> बताता हूं बताता हूं बच्चों वास्तव में जब सन 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की रचना हुई सभी से काल की नियमबद्ध गिनती शुरू हुई अच्छा इस गिनती में ईसवी सन का आरंभ 1 जनवरी सन 0000 से नहीं बल्कि 1 जनवरी सन 0001 से माना गया अच्छा अच्छा इस हिसाब से इस सहस्राब्दी का अंत होगा 31 दिसंबर सन 2000 को जी और नई सहस्राब्दी की शुरुआत होगी 1 जनवरी सन 2001 से बाबूजी अपनी बात खोलकर समझाइए हां चाचा जी अरे भाई वो तुमने सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नारलीकर का नाम सुना है ना हां जी बाबूजी अच्छा उन्होंने इस बात को जिस तरह से समझाया है मैं भी उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं जी हां ठीक, ठीक है चाचा है तो सुनो मान लो तुम्हारे पास 21 रुपए के 2100 पैसे हो और तुम्हें कहा जाए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले वर्ष से लेकर 21वीं सदी के आखिरी वर्ष तक जी एक-एक पैसा गुल्लक में डालते जाओ हम्म तो सन 1999 तक 20 रुपए में से एक पैसा बच जाएगा बच जाएगा कि नहीं बाबूजी हां आपने कहा कि मान लो हमारे पास 21 रुपए हों यानी 2100 पैसे बेलकुल ठीट फिर आपने ये कहा कि ये 2100 पैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहले वर्ष से हर वर्ष एक-एक पैसा हम गुल्लक में डालें तो अब तक हमने डाले 1999 पैसे बेलकुल ठीट और सन 2000 में हम डाले बीसवे रुपे का आखरी पैसा बिल्कुल बिल्कुल ठीक और इस प्रकार 21 रुपे के पहले पैसे की बारी कब आएगी सन 2001 में शाब बाश शाब, शाब, शाब बाश बच्चो तो इस तरह से अब बताओ कि नई सहस्राद्धी की शुरुआत कब होगी एक जनवरी सन 2001 में ठीक बिल्कुल � चाचा जी हुँ? आपकी बातचीत से यह बात साफ हो गई है कि नई सहस्राब्दि की शुरुआत होगी 1 जनवरी सन 2001 से बिल्कुल बिल्कुल अरे हां बेटा मैं तो भूल ही गया बातों-बातों में तुमने बाबूजी को बताया कि नहीं कि नई सहस्राब्दि के स्वागत में तुमने एक कविता भी लिखी है हां हां बाबूजी मैंने कविता भी लिखी है वाह अरे भाई कवित्री जी तू किस बात की देर है सुनाओ ना कविता हां <laughs> हां बाबूजी कविता है देखो अंत हो रहा है 20वीं शताब्दी का देखो अंत हो रहा है 20वीं शताब्दी का देखो द्वार खुल रहा है नई सहस्राब्दि का स्वागत है स्वागत है नई सहस्राब्दि का वाह स्वागत है अब तक जो अनागत है उस नई सहस्राब्दि का स्वागत है स्वागत है स्वागत है नई सहस्राब्दि का स्वागत है क्या बात नई सहस्राब्दि का स्वागत है नई सहस्राब्दि का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है दोस्तों अंत में आपसे एक अनुरोध आप बताइए कि क्या भारतीय कैलेंडर के हिसाब से यानी राष्ट्रीय शक संवत एवं विक्रम संवत कैलेंडरों के आधार पर तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत हो चुकी है या नहीं आप सोचिए चलिए हम आपको बता देते हैं कि दिसंबर सन 1999 में राष्ट्रीय शक संवत वर्ष 1921 है और विक्रम संवत वर्ष 2056 है अब बताइए कि भारतीय कैलेंडरों के हिसाब से तीसरी सहस्राब्दि शुरू हो चुकी है या नहीं आप अन्य भारतीय कैलेंडरों की वर्तमान तिथि भी पता कीजिए और देखिए कि उन कैलेंडरों में तीसरी सहस्राब्दि शुरू हो चुकी है या नहीं या तीसरी सहस्राब्दि में अभी कितने वर्ष शेष हैं नई सहस्राब्दि का आगमन अभी आप सुन रहे थे रंगोली बाल पत्रिका के अंतर्गत सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय परिकल्पना प्रोफेसर पी के भटाचार्य कार्यक्रम संचालन निर्माण परामर्श एवं आलेख प्रभु दयाल खट्टर कलाकार जैमिनी कुमार राष्ट्रीय त्रिवेदी सुषमा कौशिक आशीष बक्षी तथा प्रवीन शर्मा ध्वनि अंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्टन